विनय पत्रिका परिशिष्ट रुद्र अवतार एक बार शिवजी ने श्री रामचंद्र जी की स्तुति की और यह वर मांगा कि हे प्रभु मैं दास्य भाव से आपकी सेवा करना चाहता हूँ इसलिए कृपया मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए श्री रामचंद्र जी ने तथास्तु कहा वही शिवजी जी श्री राम अवतार में हनुमान जी के रूप में अवतीर्ण होकर श्री रामचंद्र जी के सेवकों में प्रमुख पद को प्राप्त हुए सुग्रीव ऋक्षादि रक्षण निपुन श्री हनुमान जी ने सूर्य नारायण से शस्त्रास्त्र विद्या की शिक्षा पाई थी इसकी दक्षिणा के स्थान में श्री सूर्य नारायण ने हनुमान जी से कहा था कि देखो हमारे पुत्र सुग्रीव की तुम सदा रक्षा करना हनुमान जी ने आजन्म सुग्रीव की रक्षा की बाल बलशाली बध मुख्य हेतु सीता हरण के बाद जब भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण सीता को ढूंढते ढूंढते ऋषिमुख पर्वत के समीप पहुंचे तो पहले हनुमान जी ने ही उनसे भेंट की तथा उनको ले जाकर सुग्री से मिलाया और उनमें पारस्परिक मैत्री स्थापन की यही मैत्री बाली बध का कारण हुई इसी से बाली के वध में मुख्य हेतु तो थे हनुमान जी माने जाते हैं सिंहका मध मथन सिंहका नाम की एक राक्षसी समुद्र में रहती थी उस मार्ग से जो जीव आकाश में जाते थे उनकी परछाई जल में देखकर वह उनको पकड़ लेती थी और खा जाती थी जब हनुमान जी सीता की खोज में आकाश मार्ग से लंका जाने लगे तो उस राक्षसी ने उनके साथ भी वही व्यवहार करना चाहा। परंतु हनुमान जी उसकी चाल को समझ गए और उसको एक ही मूर्ति प्रहार के द्वारा प्रलोभ भेज दिया दशकंठ घटकरण बारिद नाद कदन कारण राम रावण युद्ध के समय जब रावण युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अजय यज्ञ का अनुष्ठान करने लगा तो इसकी सूचना विभीषण ने श्री राम की सेना में दी और कहा कि यदि रावण इस अनुष्ठान में सफल हो गया तो उसको मारना फिर अत्यंत कठिन हो जाएगा इसलिए उसके यज्ञ को विध्वंस करना चाहिए श्री हनुमान जी ने इस कार्य का भार अपने ऊपर लिया और वे बानरों की एक सेना लेकर वहाँ पहुँच गए तथा उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया इसके पश्चात रावण युद्धभूमि में लड़ने के लिए आया और मारा गया इस प्रकार से हनुमान जी उसकी मृत्यु के कारण बने कुंभकर्ण को रण में बलरहित करने में भी श्री हनुमान जी ही कारण थे मेघनाथ ने जब लक्ष्मण जी को शक्तिवान मारा था तो वे मूर्छित हो गए उनकी मूर्छा को दूर करने के लिए हनुमान जी ही धौलागिरी के साथ संजीवनी गुटी लाए थे और उस बूटी के द्वारा मूर्छा से उठने पर दूसरे ही दिन लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा था इसी कारण से हनुमान जी मेघनाथ के वध के कारण माने जाते हैं। काल नेमी हन्ता यह रावण के पक्ष का महाधुर्त राक्षस था जब हनुमान जी लक्ष्मण जी की मूर्छा हटाने के लिए संजनी संजीवनी बूटी लाने गए थे तो रास्ते में इसने साधु का वेश धारण कर उनको छलना चाहिए हनुमान जी को उसकी माया मालूम हो गई और तुरंत ही उन्होंने उसको प्रलोक भेज दिया इसी से हनुमान जी कालदेवी हंता कहलाते हैं भीमार्जुन अर्जुन ब्याल सूदन गर्भ हर महाभारत में कथा आती है कि पांडवों के वनवास काल में एक दिन भीम अपने पराक्रम के मद में मस्त हुए कहीं जा रहे थे उनके मार्ग में एक बड़ा भारी बंदर सोया हुआ मिला भीम के गर्जन से उसकी आँखें खुल गई भीम ने उसे मार्ग से हट जाने के लिए कहा बंदर ने उत्तर दिया भाई मैं बूढ़ा हो गया हूँ तुम्हें जरा मेरी पूछ को हटा कर चले जाओ भीम के सारी शक्ति लगाने पर भी वह पूछ टस से मस नहीं हुई पीछे जब उन्हें यह मालूम हुआ कि यह कोई सामान्य बंदर नहीं है बल्कि यह महापराक्रमशाली हनुमान जी हैं तो उन्होंने न तसर हो उन्हें प्रणाम किया और क्षमा मांगी तत्पश्चात भीम ने हनुमान जी से निवेदन किया कि आप मुझे उस रूप का दर्शन दें जिस रूप से आपने राम रावण युद्ध में भाग लिया था हनुमान जी ने कहा कि मेरा वह रूप अत्यंत ही विकराल है उसे देखकर तुम डर जाओगे परंतु जब गर्व के साथ भीम ने बहुत आग्रह किया तो हनुमान जी तत्काल ही उस रूप में प्रकट हो गए भीम की आंखें भय के मारे बंद हो गई और वे थर थर काँपने लगे हनुमान जी की महिमा देखकर उनका गर्व दूर हो गया और वे उनके चरणों में गिर पड़े महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर हनुमान जी बैठे रहते थे परंतु यह बात अर्जुन को मालूम न थी जब अर्जुन और कर्ण का सामना हुआ तो अर्जुन के बाण से कर्ण का रथ बहुत दूर चला जाता था परंतु कर्ण के बाण से अर्जुन का रथ बहुत ही थोड़ा हटता था तथापि भगवान अर्जुन के बाण की प्रशंसा नहीं करते और कर्ण के बाण की प्रशंसा करते थे इससे अर्जुन के दिल में यह गर्व होता था कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण यह सब जानते थे एक बार उन्होंने हनुमान जी से रथ की ध्वजा से अलग हो जाने का इशारा किया उनके हटते ही जैसे कर्ण का बाण छूटा अर्जुन का रथ कोसों दूर जा गिरा इससे अर्जुन को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान से इसका कारण पूछा भगवान ने बतलाया कि हनुमान के पराक्रम से ही तुम्हारा रथ स्थिर रहता है वे रथ की ध्वजा पर से हट गए हैं यदि मैं भी यहाँ न रहता तो न जाने तुम्हारा रथ कहाँ चला जाता भगवान की इस बात से अर्जुन का गर्व दूर हो गया गरुण जी को अपने तेज चलने पर बड़ा ही गर्व था एक बार भगवान श्री कृष्ण ने श्री हनुमान जी को बहुत शीघ्र बुला लाने के लिए गरुण को भेजा गरुण जी वहाँ गए और उन्होंने हनुमान जी को साथ चलने के लिए कहा हनुमान जी बोले अब चलिए मैं अभी आता हूँ गरुण ने वनखा देर से आवेंगे इसीलिए कहा साथ ही चलिए हनुमान जी बोले मैं राम कृपा आप से आपसे आगे पहुंच जाऊंगा इस पर गरुण को बड़ा ही हुआ और वे खूब तेजी से चले भगवान के सामने पहुंचने पर वे क्या देखते हैं कि हनुमान जी पहले ही से वहां विराजमान है यह देखकर कर गरुण जी का गर्व जाता रहा संपाती संपाती गिद्धराज जटायु के बड़े भाई थे एक दिन दोनों भाई होड़ाहोड़ी सूर्य को छूने के लिए आकाश में उड़े जटाई तो बुद्धिमान थे वे सूर्य के उत्ताप के भय से सूर्यमंडल के समीप न जाकर लौट आए परंतु संपाति को अपने पराक्रम का घमंड था वे आगे बढ़ते ही गए और सूर्य के समीप पहुंचते ही उत्तप्त किरणों से उनके पंख झुलस गए और वे माल्यवान पर्वत पर धड़ाम से आ गिरे फिर जब सुग्रीव की आज्ञा से सीता जी की खोज में बानर और वृक्ष निकले और उस पर्वत पर पहुंचे तो संपाती ने ही उन्हें सीता जी का पता बताया हनुमान जी की कृपा से संपाती के पंख जम गए और उनके नेत्रों में ज्योति आ गई तथा उन्हें दिव्य शरीर प्राप्त हो गया महानाटक निपुण श्री हनुमान जी बड़े भारी विद्वान और गायनाचार्य थे सूर्य भगवान से उन्होंने सब विद्याएँ पढ़ी थी कहा जाता है कि श्री हनुमान जी ने एक महानाटक लिखकर श्री राम चरित्र का विस्तृत वर्णन किया था परंतु उसके सुनने का कोई अधिकारी न पाकर उसे उन्होंने समुद्र में फेंक दिया उसी के यत्र तत्र बिखरे कुछ अंशों को दामोदर मिश्र ने संकलन करके वर्तमान हनुमान नाटक की रचना की है संजीवनी समय जब हनुमान जी हिमालय पर्वत से संजीनी बूटी लेकर आकाश मार्ग से अन्य अत्यंत तीव्र गति से लौटे आ रहे थे उस समय भरत ने उन्हें देखकर समझा कि कोई मायावी राक्षस जा रहा है इसलिए उन्होंने एक बाण चलाया जो हनुमान जी को लगा और वह हा राम हा राम कहते हुए जमीन पर गिर पड़े राम शब्द सुनकर भरत को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने दौड़ हनुमान जी को उठा लिया हृदय से लगा लिया इसी समय उनकी बाढ़ चलाने की महिमा जानने में आई लवणासुर लवणासुर मथुरा का अनाचारी प्रतापी असुर राजा था इसके अत्याचारों से गौ ब्राह्मण और तपस्वी जन त्राग त्राग करने लगे जब महाराजा श्री रामचंद्र जी के यहां उनकी फरियाद आई तो शत्रुघ्न ने महाराज से लवणासुर को दंड देने के लिए स्वयं जाने की आज्ञा मांगी और आज्ञा प्राप्त होने पर मथुरा जाकर उन्होंने अपने प्रबल पराक्रम से लवना का नाश कर प्रजा को सुखी किया ऋषि विश्वामित्र मुनि के आश्रम के समीप राक्षसों ने बहुत मचा रखा था। वे तपस्या में अनेकों प्रकार से विघ्न डालते थे उनके उपद्रव से व्याकुल होकर विश्वामित्र मुनि अयोध्या में महाराज दशरथ के दरबार में आए और महाराज से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम लक्ष्मण को मांगा महाराज आपने प्राण प्रिय पुत्रों को पहले तो अलग करना नहीं चाहते थे परंतु महामुनि महर्षि वशिष्ठ की अनुमति से उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को विश्वामित्र मुनि के सुपुर्द किया श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को साथ लेकर मुनि की यज्ञ की रक्षा की और ताड़का स्वहु प्रभृति राक्षसों को जो ज्ञ ध्वंस किया करते थे मार डाला मुनि बधु पापहारी गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या परम रूपवती थी उसके सौंदर्य को देखकर कर इंद्र का मन मोहित हो गया और एक दिन सायंकाल जब गौतम ऋषि संध्या बंदन के निमित्त बाहर गए थे उसी समय इंद्र गौतम का रूप धारण कर अहल्या के पास गया और उससे अपनी अभिलाषा प्रकट की कुछ समय समझकर पहले तो उसने अस्वीकार किया पर पीछे पति समझ समझकर उसने स्वीकार कर लिया इतने ही में गौतम ऋषि आ गए उन्होंने योग दृष्टि से सारा रहस्य जान लिया और क्रोधित होकर इंद्र को साप दिया कि जा तेरे सहस्त्र भग हो जाए तथा अहल्या को साप दिया कि तू पत्थर की हो जा पीछे जब उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने दोनों के साप का इस प्रकार प्रतिकार बतलाया किसी श्री रामचंद्र जी के चरण स्पर्श से अहल्या का उद्धार होगा और जब श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को तोड़ेंगे उस समय इंद्र के सहस्त्रभग भग सहस्त्र नेत्रों के रूप में परिणित हो जाएंगे काक करतूत फलदानी एक दिन चित्रकूट में इंद्र का पुत्र जयंत श्री रामचंद्र जी का फल देखने की बल देखने की इच्छा से कौवे का रूप धारण कर सीता जी के पैरों में चोट मार कर भागा कि रामचंद्र जी ने पैरों से रक्त प्रवाहित होते देख शीक के बाण से उसे मारा जंत भागने लगा और बाण उसके पीछे लगा वह संपूर्ण ब्रह्मांड में भागता फिरा परंतु कहीं भी उसे शरण नहीं मिली लाचार होकर वह श्री रामचंद्र जी के शरण में आ गिरा भगवान ने उसके प्राण तो नहीं लिए पर उसकी एक आंख ले ली